एक अति ही सर्वनाश का कारण है बहुत समय पहले की बात है एक गांव में दस के पड़ा बेचने वाले रहते थे और वे सब एक साथ मिलकर अपना व्यापार एक शहर से दूसरे शहर में जाया करते थे एक बार की बात है वे सब मिलकर अपने गांव से बहुत दूर एक शहर में अपना व्यापार कर लौट रहे थे और उनके पास अपना माल बेचने के बाद काफी मात्रा में सबके पास घन भी था वह सब जिस मार्ग से यात्रा कर रहे थे उस मार्ग में एक जगह पर बहुत खतरनाक और घना जंगल था जो उनके गण से थोड़ा दूरी पर था वह सब वहाँ पर रात्रि के अंतिम पहर में पहुँच गए उस जंगल में तीन खतरनाक बदमाश लुटेरे रहते थे जो यात्रियों को पकड़ उनसे उनका माल छिन लिया करते थे जिनके अस्तित्व के बारे में व्यापी ने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुना था और जब वे सारे कपड़े के व्यापारी उस विहर जंगल के मध्म में थे उसी समय वे तीनों डकैत उनके सामने आकर खड़े हो गए उनके हाथों में तलवार और मोटे मिर्चो डंडे थे वे सब व्यापारियों के सामने आते ही उन सब व्यापारियों को आदेश दिया कि जो भी तुम सबने लिया है यहां सब नीचे निकाल कर रख दो उन व्यापारियों के पास सपना को हथियार भी नहीं था यद्यपि वे सब की संख्या से बहुत अधिक थे उन व्यापारियों ने उन तो के सामने अपना सब कुछ समर्पण करके उनके सामने रख दिया और उनके दास के समान बन गए उन कैतों ने उनका सब कुछ ले लिया यहाँ तक उनके शरीर से उनके कपड़े को भी उतरवा लिया सिवाय उनके कच्छे को छोड़कर सब कुछ ले लिया और उन तीन डकैतों ने विचार किया कि उन्होंने दस आदमी ऐसी उनकी पूरी सम्पत्ति लुट लिया इस लूटे हुए सामग्रियों के साथ वे डकैत वहीं पर सब कुछ लेकर उन लूटे हुए व्यापारियों के सामने बैठ गए और वे अपने आप को तीनों वहां का राजा समझने लगे और उन लिकैतो ने उन व्यापारियों को आदेश दिया कि वे उनके घर लौटने से पहले अपना नाच दिखाकर उनका मनोरंजन भी करें। व्यापारी इस समय अपने दुर्भाग्य के कारण अत्यधिक शौक ग्रस्त थे उन्होंने अपना सब कुछ खो चुके थे सिवाय उनके कच्चे के कुछ भी नहीं था इतने पर भी डैत उन व्यापारियों से प्रसन्न नहीं हुए परन्तु नाचने के लिए आदेश दे रहे थे उन व्यापारियों के मध्य में एक व्यापारी काफी बुद्धिमान और और चालाक था वे अपने और अपने मित्रों के ऊपर आई विपत्ति के बारे में चिंतन कर रहा था उसने नचना बहुत अच्छी तरह से शुरू कर दिया और वे तीन थे जसुवी प्रतापी सम्राट की तरह से एक साथ वहां जंगल की मुलायम घस पर बैठे हुए थे और इस समय वे अपने हथियारों को तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उनको भूलकर एक तरफ जमीन पर रख दिया था वे सब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुके थे कि ये सब व्यापारी डर और भी है जो इस समय नृत्य में पूर्ण रूप से मगन हो चुके थे इसलिए वह सब व्यापारी भी नाचने में मस्त हो गए और एक गीत को गाने लगे जैसा कि ऐसे अवसर पर उन व्यापारियों का मेट गाया करता था अपने हाथ पैर की मुद्राओं के साथ वे सब भी उसके पीछे पीछे गाने लगे गीत कुछ इस तरह से था हम लोग दस आदमी है वे केवल तीन आदमी है अगर हमें हम प्रत्येक तीन आदमी उनके एक आदमी को पकड़ ले इसके बाद भी हमें से एक आदमी बचेगा जो इनके हाथ और पैर को बांधेगा सभी डकैत अनपढ़ और गवार थे, वे समझते थे कि ये इन सब का मिठापना हमेशा गाने वाले गीत को ही गा रहा है इसलिए इस गीत को वे समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया लेकिन वह सब व्यापारी अपने सहयोगी मित्र की बातों को समझ गए इसलिए सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर होकर उन रिकायतों के पास धीरे धीरे नाचते नाचते पहुंच गए क्योंकि वे सब प्रशिक्षित व्यापारी थे जब दो व्यापारी आपस में उस कागज के बारे में बात कर रहे थे जिसमें उनके सामान की कीमत का निर्धारण किया गया था वे आपस में उस समय संक्षिप्त भाषा का उपयोग करते थे एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी ऐसी पूछा इस खिपड़े की क्या कीमत है दूसरे व्यापारी ने कहा कि केवल दस रुपए वे तीन डकैत इस बीच अपने विजय का ऐश्वर्य मना रहे थे और व्यापारियों के सूक्ष्म भाषा के में बहुत कम जानते थे जिसके कारण वे व्यापारियों के नृत्य और उनके इरादे को भाप नहीं पाए हम सब मुलायम घस पर बैठकर पान और तंबाकू को खा रहे थे जबकि उसी गीत को व्यापारियों ने तीसरी बार गाया था और कहा की तीन तीन एक एक को पकड़ लो व्यापारियों तीन तीन के गुड में होकर एक एक को पकड़ लिया और जो आखिरी स्वयं उन व्यापारियों का मेट बचा था उसने उन सबक के हाथ पैर को बांध दिया पतली खेपड़े की रस्सी से और उन सब को जमीन से छोड़ दिया जैसे वे सब चावल की वो रिया हो फिर व्यापारियों ने अपने सभी संपत्ति को अपने अपने हाथ में ले लिया और तरवाल और मोटे मोटे दंडो को अपने हाथ में लिया रास्ते में मिलने वाले शत्रु के लिए और जब वे अपने गांव में पहुंच गए तो वे हकसा अपने मित्रों और दूसरे संबंधियों को ये कहानी और अपने साहस के बारे में बताकर उनका अक्सर मनोरंजन किया करते थे